अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार प्रारंभ हुआ था इस खंड की शुरुआत करते हुए श्रुति बता रही है प्रथम मंत्र में मुमुक्षु को अपेक्षित मोक्ष के साधन के रूप से आत्मज्ञ की सेवा पूर्व में द्वितीय खंड के अंतिम मंत्र ने अभ्युदय चाहने वाले के अपेक्षित अभ्युदय के साधन के रूप में भी आत्मज्ञ की सेवा ही बताई तो प्रथम मंत्र का जो पूर्वाध है वह आत्मज्ञ को बताने वाला है स वेद एतत् परमम ब्रह्म धाम इत्यादि पूर्वार्ध में ये बताया गया कि जो आत्मज्ञ होता है वह जिस मुमुक्षु का शव्य है उत्तरार्ध के तृतीय पाद में बताया जा रहा है उपासते पुरुषम ये ही अकामा इसमें पुरुषम ये जो द्वितीयांत शब्द है ये इसके साथ तम शब्द का अध्यार करके अन्वय करना है तो तम पुरुषम ये अकामा उपास का अर्थ निकलेगा जो संसार अंतपाती उत्कर्ष रूप अभ्युदय के प्रति कृष्णा रहित हैं और मुमुक्षु हैं मोक्ष चाहते हैं संसार नहीं चाहते ऐसे अकाम साधक तम पुरुषम उपासते उस पुरुष की उपासना करते हैं यदि तो उनका अपेक्षित जो मोक्ष है वह उन्हें उपलब्ध होता है चतुर्थ पाद में बताया जा रहा है। तो तम पुरुषम उपासते में तम शब्द से ग्राह्य पुरुष को बताने के लिए ही यह स वेद ये तत्दि पूर्वार्ध है उसमें स ये सरोनाम यह अर्थ में है इसलिए यह ये तत् ब्रह्म ब्रह्मधाम वेद तो परम ब्रह्म तो ब्रह्म दो प्रकार का है एक सोपाधिक ब्रह्म एक निरूपाधिक ब्रह्म सोपाधिक ब्रह्म है अपरम ब्रह्म और परम ब्रह्म है निरुपाधिक ब्रह्म कार्य कारण उपाधि से अतीत ब्रह्म वो है परम ब्रह्म उपाधि से उत्कृष्ट ब्रह्म और उसे धाम कहा जाता है धाम शब्द का अर्थ है आश्रय और वो किसका आश्रय है तो संसार अंतपाती आनंद मीमांसा में बताए गए जितने भी वैषयिक आनंद है। हैं आनंद से लेकर के हिरण्य गर्भानंद पर्यंत उत्तरोत्तर सौ सौ गुना उत्कृष्ट जो आनंद उन आनंद का धाम है परम ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म और का मतलब इसके अंदर सब समाविष्ट है जो आश्रय होता है उस आश्रय के अंदर आश्रित सब समाविष्ट होते हैं तो समस्त वैश्यक सुखों का आश्रय है का अर्थ है सारे वैसयिक आनंद इसमें अंतरहित है समाहित है ये धाम शब्द का अर्थ निकलेगा सारे आनंद जिसमें समाहित है क्योंकि जितने भी आनंद है उन सब को श्रुति कहती है इसी स्वरूभूत आनंद के एक एक मात्रा अंश लेश है। आनंदस्य आनंद भूतानि मात्राम भूता यह श्रुति कहती है कि इसी ईसूत आनंद का मात्रा मात्रे कल्पित अंश अन्य जो प्राणी है मनुष्य से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत एक एक अंश का भोगता है उपजीवंती इन्हें भोग करते हैं का अर्थ है यह आनंद निरतिशय है बाकी आनंद इसके सामने लेश मात्र है इसलिए लेश मात्र जो है वह इनमें समाया हुआ है तो ये जो निरतिशय आनंद स्वरूप परम ब्रह्म है उसे यह वेद और ये वेद जो जानता है तो किस रूप में जानता एत तो ए शब्द से लेना है शोधी तो शोधित अर्थ को हा और ये परमम ब्रह्म ब्रह्मधाम शब्द से बताया गया शोधित तो तदर्थ तो शो और वेद शब्द का अर्थ है अनुभवती स का अर्थ है यह, यह यानी हिंदी में जो तो जो परम ब्रह्म जो निरतिशय आनंद स्वरूप है उसका एतत् यानी आत्मरूप से मैं के रूप से अनुभव कर लेता वह परम ब्रह्म जो निरतिशय आनंद स्वरूप है मेरे से अलग नहीं मैं ही हूँ ऐसा प्रतिपल आत्मरूप से यह पर जिसे स्पूरित हो रहा है जो ब्रह्मनिष्ठ है जिसका आभाना पादक आवरण निवृत्त हो गया है वह और उस ब्रह्म की दो विशेषताएं बताई जा रही हैं द्वितीय पाद में जिस ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार ज्ञानी को हो रहा है वह ब्रह्म कैसा है तो जगत का अधिष्ठान है इसे दिखाने के लिए कहा कि यत्र विश्वम निहितम। तो यत्र यानी ये ब्रह्मणि। यस् पर ब्रह्मी जिसमें ब्रह्मे जिस विश्व यने जगतो जगत निहत स्थित कल अद्यात तो अर्था जो ब्रह्म कार्यकारणात्मक उपाधि मात्र का अधिष्ठान है सारा संसार जिसमें अध्यारोपित है जो समस्त संसार को कार्य कारणात्मक संसार को सत्तास्फूर्ति दे रहा है वह निरतिशय आनंद स्वरूप परम ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव जो कर रहा है वह आत्मज्ञ है और एक विशेषता उस आत्मा की बताई गई कि भाति शुभ्रम भाति के कर्ता के रूप में यत शब्द का अध्ययन करिए य्रह्म शुभ्रम भाति का मतलब उपाधि तो अध्यस्थ है और अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म है वह शुभ्र हैं शुद्ध हैं शुद्ध ज्ञान है विशुद्ध ज्ञान और वह भाति, यानि स्वात्मना भाति, स्वरूप से ही भास रहा उसे कोई भाषित नहीं कर रहा है। भाति में नीच प्रत्यय नहीं है तो अर्थ निकलता दूसरा भाषित कर रहा है प्रकाशित कर रहा है पर प्रकाश्य नहीं है स्वयं ही भास रहा है जैसे सूर्य को कहा जाता है सूर्य प्रकाशते तो वहां प्रकाश क्रिया और प्रकाश प्रकाशकर्ता सूर्य ये दोनों अलग अलग नहीं है उसका स्वरूप ही प्रकाश है स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहा है कर्तृत्व का तो उपचार है यानी गौण प्रयोग है उपचार कहते हैं गौण प्रयोग को प्रकाशते में वो प्रकाशित हो रहा है ऐसा तो गौण प्रयोग है वस्तुतः वह प्रकाश ना उसका स्वरूप ही है प्रकाश ऐसे भांति में भान यानि ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप है शुभ्रम भानम यही तो ब्रह्म है विशुद्ध ज्ञान विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में विज्ञानम शब्द का अर्थ है कि विशुद्ध ज्ञान उसमें वि शब्द का जो अर्थ है उपसर्ग का उसे यहाँ पर शुभ्रम शब्द बता रहा है शुभ्रम का अर्थ है शुद्धम ऐसे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में विका है विशुद्धम और शुभ्रम का अर्थ है यहाँ पर शुद्धम और भाति का अर्थ है ज्ञानम भांति का तो अर्थता है रहा है भान का करता लेकिन कर्तापना का तो उपचार है जैसे सूर्य में कर्तापना का उपचार है भान उसका स्वरूप ही है भासना उसका स्वरूप ही है तो स्वयं ही भास रहा है का अर्थ है वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है ओ धाम शब्द ने बताया निरतिश आनंद स्वरूप है भाति भातिशुभ्रम ने बताया कि वह चिद्रूप है और यत्र विश्वम निहितम ने बताया सद्रूप है का यत्र विश्वम निहितम से यत्र शब्द से ग्राह है कि सारा जगत जिसमें कल्पित है वो अधिष्ठान सत्य है सत्य अधिष्ठान में ही सत्य रज्जू में ही कल्पित तो सर्पादि की भ्रांति होती है अधिष्ठान सत्य हुआ करता है इसलिए यत्र विश्वम निहितम इससे बताया जा रहा है कि ब्रह्म सत्स्वरूप है ये ब्रह्मी समस्तम जगत निहितम यानि कल्पित तद ब्रह्म और सत है अधिष्ठान होने से और शुभ्रम भाति से बताया जा रहा है कि वो चित्त है और धाम शब्द से बताया गया कि संसार के सारे आनंद उसी में निहित हैं समर्पित हैं का अर्थ है कि वह निरति से आनंद स्वरूप है तो सत चित और आनंद सच्चिद आनंद ये परम ब्रह्म है परम ब्रह्म का स्वरूप है सचित आनंद और सचित आनंद रूप जो परम ब्रह्म है उसे ये तत्त यानी अपरोक्ष जो आत्मा है अहम है अहम अर्थ है उसके रूप में जानता है वास्तविक पंचकोश नहीं अपितु वास्तविक अहम अर्थ सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है चिदानंदप शिवो अहम शिवोह ऐसा यह वेद जो अनुभव करता है यह इस शब्द के अनुरोध से तम इसका अध्यार करना और तम पुरुषम ये अकामास उपासते उस पुरुष की जो सच्चिदानंद स्वरूप मैं हूं ऐसी प्रतिपल करामलकवत अनुभूति कर रहा है उस पुरुष की जो सेवा करते हैं उपासते यानी सेवंत लेकिन संसार में से आहिक पारलौकिक को कोई भोग नहीं चाहते हैं। और अज्ञानी है तो चाह तो रहेगी ही तो संसार अंत पति भोग की चाह नहीं है तो अकाम शब्द से लेना मोक्ष काम भी संसार के प्रति वित्रष्ण है और मात्र चित्त में मुमुक्षा है जो ज्ञान की प्रथम भूमिका है शुभेच्छा उससे संपन्न है अभ्युदय के प्रति जो वित्रष्ण है वे ही शुभेच्छु हो सकते हैं शुभ है मोक्ष वास्तविक मुमुक्षा होती है उसी के चित्त में जो अकाम होते हैं संसार के प्रति वितृष्ण होते हैं वे ही मुमुक्षु हो सकते हैं और ऐसे मुमुक्षु जन आत्मज्ञ की सेवा करते हैं तो उस सेवा के फलस्वरूप उनका पुनर्जन्म नहीं होता उनके जन्म का निमित्त जो अविद्या काम कर्म है वह समाप्त हो जाता है अविद्या काम कर्म के न रहने से फिर निमित्ताभावे निमित्तापाय नैमित्तिकापी अप के अनुसार नैमित्तिक जो जन्म है अविद्या काम कर्म रूप निमित्त से होने वाला वो नहीं होता मुक्त हो जाते हैं वे इसे बताया कि ते ये तत्त शुक्रम ते धीरा ये तत्त शुक्रम अतिवर्तनते अतिवर्तंती अतिवर्तनते हैं तो वे जो धीर हैं का मतलब ज्ञानी की सेवा करते करते वे भी अपने शव्य ज्ञानी के तरह ही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मय हूँ इस धी से संपन्न हो जाते हैं धी यानी अंतिम वृत्ति वो है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं यह चरम वृत्ति उसे धी शब्द से लेना धीरा में और र का अर्थ है मान धीमान बुद्धिमान यान साक्षात्कार उन्हें उनका शव्य जिस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति कर रहे हैं उसी सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति होती है और उस अनुभूति से भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयंते चाश्य कर्माणी तस्म दृष्टि परावरे के अनुसार हृदयग्रंथिशब्दित अविद्या तथा अविद्या का कार्य जो काम कर्म का प्रयोजक है वह नष्ट हो जाता है और स्वरूप विषय के सारे संशय समाप्त हो जाता है और अविद्या काम रूपी निमित्त नहीं रहा तो कामनापूर्वक कर्म भी नहीं होता और पहला जो संचित कर्म है क्षीयंते चास्य कर्माणि वो समाप्त होता है ज्ञानोत्तरकालीन जो क्रियामान कर्म है उसका अलेप होता है तो ये अविद्या काम कर्म जो जन्म मरण के हेतु थे उन हेतुओं से ही संपर्क होता था जो भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित जीवात्मा है उसका पंचाग्नियों के साथ संसर्ग होता है संसर्ग का निमित्त बनते हैं यही अविद्या काम कर्म तो न तो चतुर्थ अग्नि न तो पंचम अग्नि से उसका संपर्क होगा क्योंकि संपर्क कराने वाला अविद्या काम कर्म ज्ञानी का शरीर छुटते समय ही ज्ञान होते ही ये सब समाप्त तो होता है। और प्रारब्ध कर्म से शरीर रहता है जैसे ही प्रारब्ध भोग करके क्षीण होता है तो ज्ञानी के जो सूक्ष्म शरीर के सत्रह तत्व हैं अज्ञानी के दृष्टि में तो उनके अपने अपने उपादान कारण में यानि अपंचीकृत पंचमहाभूतों में विलीन हो जाते हैं और ज्ञानी के दृष्टि में सब का विलय परमात्मा में होता तो विलय भी दो प्रकार का है अज्ञान जब तक है तब तक तो कार्य का विलय होगा उसके उपादान कारण में तो अज्ञानी के दृष्टि में तो ज्ञानी का शरीर छूटते समय ज्ञानी के सूक्ष्म शरीर के सत्रह तत्वों का विलय उनके उपादान कारण अपंचकृत पंचमहाभूतों में होगा ये अज्ञानी की दृष्टि रहेगी और ज्ञानी की दृष्टि से तो सब के सब एक अधिष्ठान में ही विलीन हो जाते हैं। अधिष्ठान में विलीन होने का अर्थ है अधिष्ठान से अतिरिक्त किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व न रहना और वो अधिष्ठान स्वयं है इसलिए स्वरूप में ही विलय होगा तो जैसे ही प्रार्थ का भोग करके क्षय हो जाता है तो ज्ञानी को न तो कर्म की फिल्म देखनी होती है न तो वासनाओं का वो जो फिल्म है वो देखनी है वो तो ज्ञान होते ही समाप्त हुए है इसलिए उनको दिखाना चाहेंगे ईश्वर तब भी वो सब बिल्कुल कोरी जो सीढ़ी होगी जिसमें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है उसको विषेार पर चढ़ा करके देख भी लें तब भी सीढ़ी प्लेयर पर वो कुछ दिखेगा ही नहीं ऐसे ही ज्ञानी का शरीर छोड़ते समय बिल्कुल कोरी फिल्म जैसी होती कुछ नहीं दिखता उसमें कर्म नहीं रहेगा वासना नहीं रहेगी तो प्रारब्ध का भोग होते ही घट फूटने पर घटाका जैसे महाकाश में अवस्थित होता है ऐसे उपाधि के समाप्त होने पर निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान होगा यही मोक्ष है उसे यहाँ पर बताया गया कि चतुर्थ अग्नि तथा पंचम अग्नि से संपर्क उसका नहीं होता शुक्रम शब्द से वही जो स्थूल शरीर का कारण है उसे लेना है सप्तम धातु दोनों अग्निस्थ और उन सप्तम धातुओं से इसका संपर्क नहीं होता इसे ये तत्सुक्रम अतिवर्तंती ते धीरा ते धीरा ये तत्सुक्रम अतिवर्तंती से कहा जा रहा है संपर्क होने के लिए चाहिए था भूत सूक्ष्म भी और उससे परिवेष्टित सूक्ष्म शरीर भी और सूक्ष्म शरीर में तादात्मापन्न चिदाभास तो चिदाभास तो चित्त में अवस्थित हो गया चिद रूप से और जो भूत स्थूल सूक्ष्म शरीर था वह अप आ, परमात्मा में विलीन हो गया और भूत सूक्ष्म भी जो तत्व है वो भी नहीं रहा तो फिर जिनका संबंध होना है वही नहीं रहे संबंधी तो इस शुक्र के साथ उसका संबंध नहीं होगा यही अतिक्रमण है शुक्र से संबद्ध होना ही संसार है फिर जो संबद्ध हुआ उसका जन्म होना है मृत्यु होनी है तो उसका जन्म नहीं होता ये यह यहां पर बताया गया तोते धीरा ये तत् शुक्रम भाष्य को देखिए तत पूजाह असौ यस्मा तो तत पूर्हम ये असौ ये तो संबंध भाष्य चतुर इस प्रथम मंत्र का अवतरण भाष्य तत यानी तस् यानी ज्ञानी आत्म पूजाह ही है पूजा योग्य ही है सम्माननीय ही है मुमु भी। क्यों तो कहते यस्मात्नी जिस कारण से स यानी यह वेद यानी जानातीत तो जानाति, किसको जानता है तो कहते ये तत्त तत्कार अर्थ यथोक् यथोक्त लक्षण ब्रह्म जो यथोक्त लक्षण ब्रह्म है उसे जानता है वो ब्रह्म कैसा है तो परम यानी उत्कृष्टम तो कार्य उपाधि तथा कारण उपाधि से अतिरिक्त निरुपाधिक ये परम का निकलेगा उत्कृष्टम का अर्थ निकलेगा और धाम शब्द का अर्थ करते हैं कि सर्व कामान आश्रयम आश्रयम का अर्थ कर दिया आस्पदम तो काम शब्द का अर्थ है काम्यन्ते काम इस उत्पत्ति के अनुसार जिसे भूति काम चाहते हैं संसार अंतपाति अभ्युदय को सुख को भ्युद है सुख के निमित्त से संपन्न होना सुख का निमित्त है विषय इसलिए काम शब्द का अर्थ निकलेगा वैश्यक आनंद सर्व कामान आश्रय आस, आश्रयम इसमें काम शब्द का अर्थ है वैषयिक आनंद और सर्व काम का अर्थ निकलेगा समस्त वैषयिक सुख मानुष्यानंद से लेकर के हिरण्य पर्यंत के आनंद वो है सर्व काम शब्द का अर्थ और उनका आश्रय यानी आस्पद अर्थात ये सब के सब जिसमें अंतर्भूत होते हैं वो हैं आत्मानंद वो है, है निरति से आनंद इसलिए धाम शब्द का अर्थ निकलेगा निरति से आनंद और सदरूप है वो इसे बताने के लिए यत्र विश्वम निहितम ये विशेषण है इसका व्याख्यान करते भास्कर भगवान की यत्र यानि यश्मिन ब्रह्मणी धामनी विश्वम समस्तम जगत निहितम यानि अर्पितम अर्पितम का अर्थ है अध्यस्तम तो जिस निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म में ये सारा जगत समर्पित है यानी कल्पित है अध्यास्त हैं वह अधिष्ठान है इसमें शब्द से ग्राह्य निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म वह सदरूप है अधिष्ठान है ये कहने से उसमें सद्रूपता सिद्ध हो रही है और भाति सुभ्रम इससे चिद रूप बताया जा रहा है भाति सुभ्रम का अर्थ करते हैं कि यज्ञ स्वे न भाति सुभ्रम शुद्धम तो जो स्वे न ज्योतिषा या ने स्वरूपूत जो ज्ञान है ज्योति या ने ज्ञान चैतन्य तो स्वरूप भूत चैतन्य से भाति यानी प्रकाशत का अर्थ है स्वयं ही भाषित हो रहा है स्वयं प्रकाश स्वरूप है और वो शुद्ध ज्ञान है ये शुभ्रम से बताया जा रहा है तो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है ये भाति भातिशुभ्रम से बताया गया आगे हैं तम अपि एवं आत्मज्ञ पुरुषम चतुर् तृतीय पाद का अर्थ कर रहे हैं तो यह वेद यह स का अर्थ यह हुआ था ना इसलिए यह शब्द के द्वारा यद तदुरनित्य संबंध होता है ना तो यह शब्द के द्वारा अपेक्षित तद का अध्यार करना उसे द्वितीयंत पुरुषम के साथ जोड़ना है इसलिए द्वितीयंत होगा इसलिए द्वितीयंत तम शब्द का अध्याय करके भाष्कर भगवान ने पुरुषम के साथ जोड़ दिया तम का अर्थ क्या होगा तो कहते एवं आत्मज्ञम एवं आत्मज्ञ मैंने सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं ऐसा स्वयं का अनुभव कर रहा है मैं मनुष्य हूँ या मैं कर्ता भोक्ता सुखी दुखी हूँ ऐसा अनुभव नहीं कर रहा अभी तू स्वयं का अनुभव जो मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ ऐसा कर रहा है वो है आत्मज्ञ तो एवं आत्मज्ञ पुरुषम ये तम का कर दिया एवं आत्मज्ञ पुरुषम हम यहाँ ही है तो आत्मज्ञ पुरुष की ये उपासते उपास जो सेवा करते हैं अकामा का करते हैं विभूति तृष्णा वर्जिता मुमुक्षव संता तो जो विभूति शब्द से बताया गया लौकिक आनंद है वैसे ही एक सुख है अधिक पारलौकिक तद विषयक तृष्णा से रहित है और निरति से आनंद स्वरूप जो मोक्ष है उसकी इच्छा है हाँ मुमुका अर्थ है मोक्ष चाहत है मोक्ष है निरति से आनंद ब्रह्म स्वरूप ही मोक्ष है न और ब्रह्म है निरति से आनंद तो निरति से आनंद को चाहते हैं संसार के सारे आनंद जिसमें अंतर्भूत है जिसे धाम शब्द से कहा है वही मोक्ष है और उसको चाहने वाले मुमुक्षु कहलाते हैं तो जो विषय सुख के प्रति तृष्णा रहित हैं और निरति से सुख की मात्र इच्छा जिनके चित्त में है उपासना भी सेवा ही है मन से उपासना जो है चिंतन वही सेवा है यदि स्वयं वित्रृष्णा है संसार नहीं चाहता है भूति काम नहीं है और मोक्ष काम है लेकिन जानता नहीं है कि आत्मज्ञ है तब भी मिलेगा इच्छा की पूर्ति का ये साधन है आत्मज्ञ आत्मज्ञ की सेवा वो आत्मज्ञ को जान करके भी सेवा करते हैं तो और बिना जाने भी सेवा करते हैं तो जैसे दहन का साधन है अग्नि का संपर्क अग्नि में जानबूझकर के पैर रखेंगे तब भी वो पैर जलेगा और अज्ञान वशात पड़ेगा तब भी वो जलना है निश्चित तो ऐसे आत्मज्ञ की सेवा उसका जो अपना फल है सेवक की इच्छा की पूर्ति वो करेगी और सेवक की इच्छा दो प्रकार की है एक भूतिकाम शब्द से बताई गई अभ्युदय विषयनी इच्छा और एक अकाम शब्द से बताई जा रही है मुमुक्षा तो जो इच्छा होगी सेवक की उस इच्छा की पूर्ति होगी तो तमपी एव आत्मज्ञ पुष ये हि अका विभूति तृष्णा वर्जिता मुमुक्षवह संत उपासते परम इव सत तो उपासते का अर्थ कर दिया परम इव शेवन्ते। तो परम परेव परम ब्रह्म जो निर्विशेष ब्रह्म है उस निर्विशेष ब्रह्म की जैसी सेवा होती है निर्विशेष ब्रह्म की सेवा कैसे होती है तो निर्विशेष ब्रह्म की सेवा है उसका आस उपते राम ऋते कालम वेदांत चिंतया ऐसी सेवा करते हैं और ऐसे उसी सोप आत्मज्ञ के ही चिंतन में जो लगा हुआ है तो क्या होता है जैसे कच्छेपी के तरह कच्छे पी के कच्छेपी कहते हैं अंडा देती है कहीं किनारे पे और फिर कई किलोमीटर दूर तक समुद्र में चली जाती है लेकिन उसकी एक दृष्टि रहती है उस संडे पे याद स्मरण वो स्मरण मात्र से ही वो अंडा के अंदर शिशु का परिपाक होता है शरीर का और वो चिंतन मात्र से ही उसके एक दिन अंडा फूट करके जब निश्चित समय होता है तो कच्छ पी के आ उस अंडे से निकल जाते हैं बच्चे ऐसे ही यदि पूर्ण रूप से मन से आत्मज्ञ के प्रति समर्पित है तो दूर रहने पर भी वो आत्मज्ञ की सेवा का फल वो कच्छेपी के तरफ आते कच्छेपी के तरह यदि कच्छेपी के, कच्छे के बच्चों के तरह समर्पण है थी अंडे अंडा में जो मूर्छित अवस्थापन्न भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित बच्चा वो है ना उसका विकास करने से लेकर के वो चिंतन कर रही है लेकिन उसका समर्पण ईश्वरीय इच्छा के अनुसार कच्छ पी प्रति ही है और जब तक पूर्ण रूप से शरीर विकसित नहीं होता और जन्मांतर उस उसका अंडे से बाहर नहीं आता जन्म नहीं होता वो कच्चे पिसे ही समर्पित बुद्धि वाला होने के कारण वैसा विकास उसका होता है ऐसे जिस इच्छा से आत्मज्ञ के प्रति समर्पण हो जाता है तो उस इच्छा की पूर्ति वो आत्मज्ञ का आत्मज्ञ के प्रति जो समर्पण है उसके मन को प्रभावित करता है आत्मज्ञ के मन को वो समर्पण सेवा और आत्मज्ञ का मन तो बाधित है जो अपने लिए भी कुछ नहीं चाहता उसके मन को प्रभावित करने लायक हमारी सेवा बन जाए तो सह संकल्प होता है उनके मन में और वो सहज अनायास किया हुआ जो संकल्प है वह आशीर्वाद के रूप में या शाप के रूप में फलता है जबरदस्ती मांग करके आशीर्वाद दो मैं प्रणाम कर रहा हूँ तो वो तो ये भी उपचार हैं सामने वाले का आशीर्वाद मांगना और देने वाले का भी इसको सामने वाले को नाराज़ क्या करना है तो बोल देगा ठीक है जो बोलना है वो या हाथ तो उठा करके करेगा आशीर्वाद लेकिन वास्तविक तो वो है कि जो मन ब्रह्मज्ञानी का निरंतर आत्मनिष्ठ है उसे प्रभावित करने वाली सेवा बन जाए और वो प्रभावित करने वाली सेवा आत्मनिष्ठ मन होते हुए संकल्प प्रभावित हुआ और जो संकल्प हुआ वो सत्य होना ही है आशीर्वाद फलना ही है तो फिर ज्ञानी की तरह ही आत्मज्ञ हो जाता है और शुक्रम ये हो जाता है तो तम अपि अव आत्म्ञ पुष ये हि अकाभूति तृष्णा वर्जिता मुमुक्षव सत उपासते याने परम इव श परब्रह्म ब्रह्म के तरह सेवा करते हैं ते शुक्रृबीज प्रसिद्ध शरीर उपादान उपादन अतिवर्तन्ति अतिगछती तो तोते यानी वे आत्मज्ञ के सेवक तो ये तत्त नृ शुक्रम शुक्रम का अर्थ कर दिया नृबीजो प्रसिद्ध हैं चतुर्थ अग्नि पंचम अग्नि का सात धातुओं में से अंतिम धातु और वही हैं शरीर का उपादान कारण और उसका अतिवर्तन करते हैं का अर्थ है अतिगछनती अतिगमन है अतिक्रमण अतिक्रमण है उससे संश्लेषी न होना का अर्थ है जिनका जन्म होना होता है उनका जो शरीर का उपादान कारण है उससे संश्लेष जरूर होना ही होगा होता ही है और ये शरीर के उपादान कारण के साथ इनका संबंध नहीं होता का अर्थ है उनका जन्म नहीं होता क्योंकि जन्म मरण का निमित्त जो है वह अधिशब्दी शब्दित तो चरम वृत्ति से समाप्त होता है वही जन्म मरण के निमित्त वही है ना तो कौन तो कहते धीरा यानि धीमंत न पुनर्योनिम प्रसर्पन्ती उनका जन्मांतर नहीं होता क्यों तो श्रुति कहती है न पुनः करोति इति श्रुते तो आत्मज्ञ हुआ तो फिर कहीं पर भी उसकी चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों से भोग्य जो संसार अंतपाती विषय है उन विषयों के प्रति रति रहेगी तो फिर उन विषयों का उपभोग जिस शरीर से होता है वह शरीर धारण करना पड़ता है तो कोचित शब्द से लेना है कहीं पर भी यानी किसी भी विषय विशे विषयक रति यानी राग संसार के आहिक पारलौकिक विषय विषयक राग उसके चित्त में नहीं रहता न पुनः क्वचित रतिम करोती तो राग ही नहीं रहा तो हमारे रागास्पद विषयों का उपभोग करने के लिए ही भोगायतन स्थूल शरीर और भोगोपकरण सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि जीवात्मा को दी जाती है भोक्ता को अब कहीं संसार के किसी विषय में राग ही नहीं है भोगने की इच्छा ही नहीं है वो सारी समाप्त तो हो गई है कि मिश्छन कश्य काम आए शरीरम अनुसंजरित तो फिर उसको वो कार्यक्रम संघात नहीं मिलता कार्यक्रम संघात मिलने के लिए बहुत जरूरी होता है तत्त कार्यक्रम संघात से भोग्य विषय के प्रति आसक्ति और वो नहीं है तो भगवान जबरदस्ती कोई शरीर दिला नहीं सकते चाहने भगवान समर्थ नहीं है भगवान का सामर्थ्य नहीं है कि किसी जीव के अंदर संसार के किसी भी विषय को भोगने की बिल्कुल ही तृष्ठा नहीं है और तब भी उसका जन्म दिलाया हो तो ये भगवान का सामर्थ्य नहीं है भगवान तो कर्म फल विधाता है और आपके ऊपर अनुग्रह करने वाला है जीवात्मा पर और अनुग्रह माना जाता है इच्छा की पूर्ति हमारे अंदर जो इच्छा होगी तो भगवान उसकी पूर्ति कराते हैं ये अनुग्रह माना जाता है तो जिसका जन्म हो रहा है का अर्थ है कि जन्म लेने वाला वही चाह रहा है भगवान उसमें सहायक बन रहा हैं अनुग्रह कर रहा है। और हमारी इच्छा नहीं है संसार के किसी भी विषय भोग की तो भगवान नहीं दिला सकते बिना विषय भोग को चाहें जन्म फिर अवतार होता है जो आधिकारिक पुरुष आते हैं शंकराचार्य जी जैसे व्यास जी जैसे उनका उनकी भी इच्छा नहीं होती है तब भी शरीर धारण करते हैं वो तो संसार में कुछ विशेष कार्य करने के लिए जैसे भगवान अवतार लेता है, ऐसे उनका अवतार होता है आधिकारिक पुरुष हैं ये सामान्य जो जीव है उनके लिए यही नियम है कि भगवान सामान्य जीवों की इच्छाएं देखते हैं वे सर्वज्ञ हैं ना सबके मन को जानते हैं और देखते है किस में आ हैं आ सकता है वही फिर भुगाते हैं उसको फिर भोगने के लिए शरीर दिलाते हैं इसलिए यहाँ पर कहा कि न पुनः कुचित रतिम करोती। इति करोती अतः तम पूजयेत तो इसलिए क्या करें अतः का अर्थ हैं जिस कारण से हमारी इच्छा की पूर्ति करने का सामर्थ्य आत्मज्ञ की सेवा में है हम अभ्युदय चाहेंगे तो अभ्युदय भी दिला सकती हैं आत्मज्ञ की सेवा और हम मोक्ष चाहेंगे तो मोक्ष भी प्राप्त कराती हैं आत्मज्ञ की सेवा जिस कारण से अतः इसी कारण से तम पूजयेत तो यानी अज्ञानी के चित्त में दो प्रकार की इच्छा में से एक इच्छा ज़रूर रहेगी रहेगी तो उसे अपनी इच्छा के विषय को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञ की पूजा जरूर करनी चाहिए पूजा या सेवा अब कामान यह काम यते इत्यादि जो मंत्र हैं द्वितीय मंत्र इसका उत्तरण लिखते हैं भास्कर भगवान मुमुक्षो हो काम त्याग एव प्रधानम साधनम येत दर्शयती हो काम त्याग त्यागे प्रधानमंत्री साधनम् कहते मुमुक्षु का अभीष्टजो मोक्ष है उस मोक्ष की प्राप्ति में प्रधान साधन यदि कोई है तो आत्मज्ञ की सेवा भी अकाम होकर के करनी है ना तो मोक्ष मिलता है अकाम को तो इसलिए संसार अंतपाती पाती आहिक पारलौकिक विषय विशे विषयनी कामना का परित्याग ये आत्मज्ञ की सेवा करने वाले अधिकारी का भी विशेषण श्रुति ने जोड़ दिया है अकामा उपासते उनका जन्म नहीं होता उन्हें ज्ञान होता है और मुक्त हो जाते हैं इसलिए आत्मज्ञ की से मुक्शु मोक्ष चाहने वाले जो हैं उन्हें आत्मज्ञ की सेवा भी निर्वाण गति से चलती रहें मोक्ष पर्यंत इसके लिए जो थोड़े बहुत अविवेक निमित्तक काम यानी तृष्णाएँ इच्छाएं हृदय में बैठी हैं उन्हें आत्मावलोकन करके फिर उनके विषय में दोष दर्शन करके और विवेक से उन कामनाओं का हेतु अविवेक को हटा करके कामनाओं का परित्याग ही करना चाहिए ये साधन द्वितीय मंत्र से बताया जा रहा है क्योंकि आत्मज्ञ की से आत्मज्ञ की सेवा हो रही है लेकिन अंदर तृष्णा है तो आत्मज्ञ की सेवा मोक्ष की साधन ये नहीं बताई आत्मज्ञ की सेवा आपकी इच्छा का जो विषय है वह प्राप्त कराएगी ये बता और यदि आत्मज्ञ की सेवा में हम लगे और हमारे अंदर संसार अंतपाती ही कोई इच्छा रही तो उसकी पूर्ति कराएगी वो न कि हमें मोक्ष दिला पाएगी यदि मुमुक्षु है तो मोक्ष को ये बताया जा रहा है कि विवेक वैराग्य को हमें हमेशा सजग रखना है तो विवेक वैराग्य सजग रहें और आत्मज्ञ की सेवा होती रहे तो मोक्ष मिलता नहीं तो वो एक होता ज्ञानेश्वर महाराज नए गीता की व्याख्या लिखते समय आचार्य उपासना इत्यादि इस पर ही शायद लिखी है एक बड़ा अच्छा लिखा एक दृष्टांत से गाय जो ब्याही हुई रहती है उसके स्तन में दूध होता ही है और उसी के पास में वो लगते हैं चिड़चिड़े हिंदी में कहते हैं कि वो कीड़े होते हैं ना जो खून चूसने वाले गाय के स्तन के पास रहते हैं और चिड़चिड़े हाँ चिड़चिड़ -चिड़, तो वो जो है खून चूसते हैं गायों का और दूध वहीं पास में है लेकिन दूध नहीं पीते दूध नहीं मिलता उनको और बछड़ा दूर रहता है कभी कभी स्तन के पास वो दहते समय ग्वाला छोड़ता है लेकिन गाय उसके लिए फिर दूध दे देती है और ये इसको इसके हमेशा अंदर अंदर घुसता जाता है कहीं एक तो उसके शरीर में घुस जाते हैं गायों के लेकिन कुछ हो हमेशा रहने पर भी वो इच्छा उसकी नहीं है ना दूध की उसकी इच्छा दूसरी है तो गाय की सेवा कर रहा है वो गाय की उपासना गाय के पास ही बैठा है गाय के शरीर के अंदर घुस रहा है लेकिन इच्छा है कि गाय का मैं खून चूसू तो खून चूसने देती है गाय और बछड़े की इच्छा होती है कि मैं अपने जीवन को आवश्यक दूध प्राप्त कर सकूं, तो गाय उसके लिए दूध दे देती है गाय की सेवा करने वाले ग्वाला का होता है कि मैं भी अपनी आजीविका के रूप में दूध प्राप्त कर सकूं गाय का तो गाय उसके लिए भी दूध दे देती है बछड़े के निमित्त से तो गाय इच्छा पूर्ण करती है तीनों प्राणियों की अपना खून भी पिलाती है दूध भी पिलाती है दो को दूध पिलाती है एक को खून पिलाती है जैसी जिसकी इच्छा होती है तो इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने वो सब उसका उदाहरण दे करके लिखा कि ऐसे ही जैसे उसके पास रहने पर भी नहीं मिल पाता दूध ऐसे ज्ञानी के पास रह करके भी यदि हमारे अंदर दूसरी दूसरी इच्छाएं हैं तो वो इच्छाएं पूर्ण होगी मोक्ष नहीं मिलेगा इसलिए मोक्ष के लिए तो आवश्यक है संसार अंतपाती जो इच्छाएं हैं आहिक पारलौकिक उनका परित्याग उसे साधन के रूप में बताया जा रहा है कामान यह काम ये मन्यमान इस मंत्र से ये लिखते भाषकर भगवान की मुमुक्षो प्रधानम मुमुक्षुको मुक अपने अभिष्ट मोक्ष प्राप्ति का प्रधान साधन बताया जा रहा है काम त्याग एवं काम का त्याग ही मोक्ष प्राप्ति और काम यानी इच्छाएं और इच्छाएं यानी संसार अंत इच्छाएं मोक्ष की इच्छा का त्याग नहीं भूति काम का त्याग यानी संसार अंतपाती विषयों की इच्छाओं का त्याग और मोक्ष की इच्छा तो तीव्र से तीव्र करनी है जैसी जैसी ये समाप्त होगी एक ही इच्छा रहेगी तो तीव्र ही मानी जाएगी एक जगह अनेक पेड़ बढ़ रहे हैं तो उस भूमि में विद्यमान जो पेड़ों के जीवन आवश्यक तत्व हैं वो सब में बढ़ जाएंगे और यदि एक ही है और बाकी जंगली घास आता है तो उसको उखाड़ करके फेंक देता है तो जो पेड़ हम उगाना चाहते हैं वहाँ पर उसको सारे पौष्टिक तत्व भूमिगत उसी को मिलेंगे ना ऐसे हमारी जो शक्ति है इच्छा शक्ति वह अंतकरण में है और मोक्ष विषयनी इच्छा ही पुष्ट हो जाएगी सारी शक्ति उसी को मिलेगी यदि तो इच्छा शक्ति पल बलवान हो जाएगी ना वो इच्छा प्रबल होगी इच्छा ही फल का रूप धारण करती है फिर ज्ञान में परिणत होती है तो उस दृष्टि से कहते हैं कि मुमुक्षो काम त्याग एवं प्रधानम इति एतद दर्शयती दर्शयती का करता है द्वितीय मंत्र द्वितीय मंत्रात्मिका मंत्रा श्रुति यह बताती है इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं